महाभारत शांति पर्व एकोनष्टिकत तमोध्याय नागराज का घर लौटना पत्नी के साथ उनकी धर्म विषय बातचीत तथा पत्नी का उनसे ब्राह्मण को दर्शन देने के लिए अनुरोधवाच अथ काले बहुत थे पूर्णे प्राप्त भुजंगम दत्ताभ्यु स्वम्भ स्मृतकर्मा विभता मिश्र जी कहते हैं युधे तन्नंतर कई दिनों का समय पूरा होने पर जब नागराज का काम पूरा हो गया तब सूर्य की आज्ञा पाकर वे अपने घर को लौटे उपताम साधिम पंडगह पर वहाँ नागराज की पत्नी पैदाने के लिए जल पाद्य आदि उत्तम सामग्रियों के साथ पति की सेवा में उपस्थित हुई अपने साथ भी पत्नी को समीप आई देख नागराज ने पूछा अथमथ कल्याणी देवता तिथि पूजन पूर्व मुक्त नविजुक्त नमस्त समम कल्याणी मेरे द्वारा बताई हुई उपयुक्त विधि से युक्त हो तुम मेरे ही समान देवताओं और अतिथियों के पूजन में तत्पर तो रही है न न खल्वश्य कृतार्थे न स्त्री बुद्धिया मार्दवी कृता मध्य योगे न सुच्रोहणे विमुक्ता धर्म से तुनाम सुंदरी मेरे वियोग ने तुम्हें शिथिल तो नहीं कर दिया था तुम्हारी स्त्री बुद्धि के कारण कहीं धर्म की मर्यादा असफल या आरक्षित तो नहीं रह गई और उसके कारण तुम धर्म पालन से विमुख या दूर तो नहीं हो गई गभार्यो वाचन शिष्याण गुरुशुश्रूषा विप्राणाम वेद धारण नृत्या स्वामी वचनम रागो लोका नागपत्नी ने कहा शिष्यों का धर्म है गुरु की सेवा करना ब्राह्मणों का धर्म है वेदों को धारण करना सेवकों का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन तथा राजा का धर्म है प्रजा वर्ग का सतत संरक्षण सर्वभूत परित्राणम क्षत्रधर्म इहोच्यते वैश्यानाम यज्ञ समृत्ति आतिथि समन्वता इस जगत में समस्त प्राणियों की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म बताया जाता है अतिथि सत्कार के साथ साथ यज्ञों का अनुष्ठान करना वैश्यों का धर्म कहा गया है विप्र क्षत्रिय वैश्याम शुश्रूषा शुद्र कर्म तृहस्थ धर्म हो नाग इंद्र सर्वभूत हितय नागराज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों की सेवा करना शुद्र का कर्तव्य बताया गया है और समस्त प्राणियों के हित की इच्छा रखना गृहस्थ का धर्म है नेता हारता हताम वृतचरिया यथा कम क्रम धर्मो धर्म संबंध इंद्रियां विशेषत निमित्त आहार का सेवन और विधिवत व्रत का पालन सबका धर्म है धर्म पालन के संबंध से इंद्रियों की विशेष रूप से शुद्धि होती है अहम कस्य कुतो वापे कह को मेह भवेदे प्रयोजनम अतिम एवं बहुक्षास्त्र में बसे मैं किसका हूँ कहाँ से आया हूँ मेरा कौन है तथा इस जीवन का प्रयोजन क्या है इत्यादि बातों का सदा विचार करते हुए ही सन्यासी को सन्यास आश्रम में रहना चाहिए पतिव्रता तम भार परम वह धर्मोच्यत तवोपदेशान नागेन्द्र तथ्य तत्व नागराज पत्नी के लिए पतिव्रत्य ही सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है आपके उपदेश से अपने उस धर्म को मैं अच्छी तरह समझती हूँ साहम धर्मम विजानंती धर्म नित्य तय स्थित सत्पथम कथम उत्सृज या श्यामी पथम पथ जब आप मेरे पतिदेव सदा धर्म पर स्थित रहते हैं तब धर्म को जानते हुए भी मैं कैसे सन्मार्ग को त्याग करके कुरमार्ग पर पैर रखूँगी देवतानाम महाभाग धर्मचर्या न हीयते अतिथीनाम चत्कार नि महाभाग देवताओं की आराधना रूप धर्मचर्या में कोई कमी नहीं आई है अतिथियों के सत्कार में भी मैं सदा आलस्य छोड़कर लगी रही हूँ सप्ताह दिवसा तद्य विप्रसे तत् कार्य न मे ख्याति दर्शन तव कांक्षति परंतु आज पंद्रह दिन से एक ब्राह्मण देवता यहाँ पधारे हुए हैं वे मुझसे अपना कोई कार्य नहीं बता रहे हैं केवल आपका दर्शन चाहते हैं गोमत्याण तद्दर्शन समुत्सुक आसीनो वर्तयन ब्रह्म ब्राह्मण संसित व्रत वे कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण वेदों का पारायण करते हुए आपके दर्शन के लिए उत्सुक हो गोमती के किनारे बैठे हुए हैं अहम तन नागेन्द्र सत्यपूर्व समाहिता प्रस्थाप्य मस्त का प्राप्तो ओम भुज नागराज उन्होंने मुझसे पहले सच्ची प्रतिज्ञा करा ली है कि नागराज के आते ही तुम उन्हें मेरे पास भेज देना एक त्रुवा महाप्राज्य त्र गंतर्हसी तो दाहसी वह तस्या दर्शन दर्शन स्रव महाप्राज्य नागराज मेरी यह बात सुनकर अब आपको वहाँ जाना चाहिए और ब्राह्मण देवता को दर्शन देना चाहिए इस श्री महाभारती शांति परमड़ी मोक्ष धर्म उच्च परमड़ी उच्छवृत्तिपाख्या एकोनष्टिक त्रिशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में उच्च उच्छवृत्ति का उपाख्यान विषयक तीन उन उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ